पूर्ण सुंदर मुखादे कृष्ण स्वर श्यम वाद श्रोत्रे भगवत पुनः ओम कर्म नारंभ नैष्कम पुरुषोस्मती कर्म के अनारंभ अनुष्ठान से पुरुष नैषकम्य ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं करता है संग कर देने मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त करता है यह नहीं है ये चल रहा है न कर्म नाम अनारंभात अप्रारंभात कर्म का अयज्ञ आदि इसी जन्म में अथवा जन्मांतर में अनुष्ठान कर्म से कर्म अनुष्ठिता नाम उपात उपात्त दुरीत क्षय हेतु न कर्म अनुष्ठान कर्म से जो उपात दुरीत अनुष्ठित पाप है है है या कर्म क्षय के हेतु अंत कोण शुद्धि कारण है कर्म और अंतकोण शुद्धि का कारण होने से ज्ञान, के के ज्ञान, तुछ तुछ करने करने ज्ञान की प्रति के द्वारा ज्ञान निष्ठा हेतुत्व को प्राप्त करते कर्म ज्ञान निष्ठा के हेतु हो जाते है कर्म ज्ञान उत्पद्य पुणस क्षय पाप से ये कर्म चित्त शुद्धि के जरा ज्ञान है हे हेतु प्रमाण है यथादर्श तल प्रख्य पश्चि त्यात्मान आत्मनि आदर्श तल दर्पण प्रख्य है दर्शनीय योग्य होने पर साफ हो आत्मान जैसे स्पष्ट मुख दिखता है इसी प्रकार आत्मनि का अंतकरण करने आत्मान पश्च्य जैसे दर्पण साफ हो जाए तो मुख साफ दिखता है दर्पण महिला है तो साफ नहीं दिखता है अंतकोण जो शुद्ध हो जाता है तो आत्मान आत्म ने कहा अंतकोण पश्य थी का साक्षात्कार क्या रहता है अंतको शुद्ध होने पर इत्यादि स्मरण आता अनारंभ आता तो अनारंभ तो का अनुष्ठान तो कर्म नहीं करने पर नष्कर्मी को निष्कर्म भावम निष्कर्म कर्म शून्यता निष्कर्म कर्म शून्यता का अर्थ ज्ञान योग्य कुछ भी कर्म नहीं करके ज्ञान योग्य निष्ठा होने पर निष्कर्म होता है केवल कर्म नहीं अनुष्ठान नहीं करे नित्य नित्य कर्म नहीं करे तो निष्कर्म को प्राप्त कर लेगा ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर लेगा यह नहीं है अज्ञानी लोग ये कर्म नहीं करेंगे हम ज्ञानी बन जाएंगे तो कर्म छोड़ देने से भीतर तो कर्म तो छोड़ देंगे किंतु कर्म का अभाव नहीं होता है ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते निष्क्रिय आत्मस्वरूपण अवस्था नितियावत निष्क्रिय जो आत्मा तदुरूपण अवस्थान केवल कर्म वे तक में छोड़ देने में आश्य हो जाएगा ऐसा नहीं है पुरुष न सुनते न सुनते न प्राप्त अनारंभ शब्द से उपक्रम विपरीत विषय तो व्यावरता ही थी आरम्भ न आरम्भ अनारंभ आरम्भ है उपक्रम अनारंभ हो तो उपक्रम नहीं करना आरंभ नहीं करना कर। ये कहती है स्थानीय उसका अनुष्ठान कर्मे के अनुष्ठान से अनुसार नहीं करे इतने मात्र से निष्कर्मों को तो प्राप्त करे ऐसा नहीं निष्कर्मण भाव निष्कर्मना कर्म निष्कर्मना कर्म नैष निष्कर्म क्या है संयासीना निर्गता कर्मा यमा निष्कर्मणसी संयासीना कर्म निष्कर्मण कर्म नैषकर्म भाव कर्म में से होता है तो कर्म अर्थ में से क्या निष्कर्म हो कर्म तो संयासी का कर्म क्या है ज्ञान सन्यासी में कर्म कर्म क्या है ज्ञान सन्यासी का ज्ञान ही कर्म है वही नष्कर्मी तो निष्कर्म शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान विग्रह निष्कर्म हो कर्म नष्कर्मी निष्कर्म शब्द का अर्थ सन्यासी और कर्म शब्द का अर्थ ज्ञान सन्यासी का कर्म है ज्ञान वही नष्कर्मी भावं निष्ठा कर्मा कर्मा कर्म भाव व्यवच्छि तपा व्यावृत साधन के पक्ष साधने के अंतर्गत निष्ठा ओ नही साधन उपनी निष्क्रिय आत्म निष्क्रियात्मक बस कुछ साधन निष्क्रियापे पहले साधन करके चिंतन करके निष्क्रिय आत्म में रहना ये निष्ठा है कर्मुष ज्ञान निष्ठा स्वतंत्र कुमर्थेतुरी प्रकृतावचन परसान ये व्यतिर न कर्मण मनाभात नष्कर्म पुरुष ये के कर्म अनारंभ से अनुष्ठान से नष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है ये के वाक्य का अनुयन है उसका अभिप्राय कर्म करने पर ही नष्कर्म को प्राप्त करेगा कर्म नहीं करने से नष्कर्म प्राप्त नहीं करता है इसका अर्थ तो कर्म करने पर ही नष्कर्म को प्राप्त कर सकता है विहित तो कर्म करेगा अंतर्ण शुद्धि के द्वारा नष्कर्म ज्ञान अनुष्ठा को प्राप्त करेगा इसलिए ज्ञान निष्ठा के उपाय है कर्मनिष्ठा कर्म अनुष्ठान उपाय लब्धा ज्ञान निष्ठा कर्मानुष्ठान में वो उपाय उपाय न लब्धा होती ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती ज्ञान निष्ठा ऐसे ज्ञान निष्ठा स्वतंत्र पुनर्थ हेतु ज्ञान निष्ठा की उत्पत्ति के लिए कर्मानुष्ठान आवश्यक है और ज्ञान निष्ठा होने के बाद पुरुषार्थ मुख्य प्राप्ति का साधन है ज्ञान अनुष्ठा स्वतंत्र है वो समल अन्य सहकारी का पीछा नहीं करती यही प्रकृता प्रकृत जो अर्थ प्रकरण में है उसी के समर्थन करने के लिए व्यतिरिक वचन से व्यतिरिक अभाव व्यतिरिक्थ अभाव न कर्मण नुष्म्यतिरिक वचन का परिवसान उसका तात्पर्य अन्वय में ऐसा मानकर व्याख्यान करते में कर्मणम अनारंभा नैष्कर्मी नचना कर्म के अनुसार से नष्कर्म प्राप्त नहीं करता है इसका अर्थ तद विपर उसके विपरीत तेसा आरंभात नष्कर्मु तिथि गम्य थे उसके आरम्भ से ही नष्करण प्राप्त करेगा जैसे कहेंगे कपाल के बिना घट नहीं बन सकता है कपाल के बिना घटन नहीं बन सकता मतलब तो कपाल ही घट का साधन है कपाल इस प्रकार कर्म के अनारंभ से नष्कर्म प्राप्त नहीं करेगा अर्थात कर्म अनारंभ कर्म अनुष्ठान करने से ही नष्कर्म प्राप्त करेगा ये हुआ अन्य में तात्पर्य टीका विपरियातना समारंभात उतुक पुनः कारणात कर्म नाम अनंभात नष्कर्म न सुनते अभी पूर्व से पूछता है कर्म के अनुष्ठान से निष्कर्म तो कर्म नहीं करता तो निष्कर्म हो गया क्यों प्राप्त नहीं करेगा निष्कर्म ये प्रश्न उच्चते कर उत्तर देगी ठीक है जिज्ञासितुमारा जिज्ञासित हेतु जिज्ञासित जिज्ञासा का विषय पूर्व पे का पूर्व जानना चाहता है क्या कारण है कर्म अनारंभ से नष्कर्म क्यों प्राप्त नहीं करेगा हेतु सिद्धांत कहता है उच्चते कर्म आरभ से का उपाय साधने कर्म आरम्भ कर्म योग नष्कर्म ज्ञान निष्ठा का उपाय उपाय के बिना को किस प्राप्त करेगा उपाय साधन कर्म आरम्भ कर्म योग उसके बिना नष्कर्म प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए पहला इस जन्म में हो अथवा जन्मांतर हो कर्म योग क्या है वर्णाश्मी तो कर्म क्या है अंत शुद्ध हो तो पाप निवृत्ति होकर के फिर ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान अनुष्ठा का हेतु होते कर्म इसलिए कर्म आरभ ही नष्कर्म का उपाय टीका में उपाय तो अभी तो वैभाविक हो तो नष्कर्मासी ठीक थी। है कर्म योग उसका उपाय हो फिर भी कर्म नहीं करेगा तो नष्कर्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी असिधि क्यों हो। ऐसा संक्रमण से कहते वास्तव में नहीं उपाय मंत्री उपाय प्राप्ति रहती उपाय साधने की में ना उपाय साध्य की प्राप्ति नहीं होती यदि कार्य साध्य चाहिए तो उसका साधन आवश्यक है उपाय है कर्मयोग उसके बिना उपेय ज्ञान अनुष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकती है टीका में ज्ञान योगम प्रति कर्मयोग से उपाय हुआ ज्ञान योग का उपाय कर्म कर्म कर तो हो कर्मयोग कर्म अनुष्ठान नहीं करेगा तो उपेय ज्ञान योग साध्य की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती का अर्थात तो कर्मयोग ज्ञान योग का उपाय इसमें प्रमाण क्या है कर्मयोग ज्ञान योग का उपाय है इसमें प्रमाण स्मृतिस्मृति वजन प्रमाण कर्मयोगोपाय नैष्कलक्षण ज्ञानयुग्रुत प्रतिदनागोपायकलक्षण ज्ञानयुगानयुगोपाय कर्मयोग कर्मयोग उपाय य्ञान योगान योग कर्मयोग उपाय उसी ज्ञान योग्य में धर्म रहेगा कर्मयोग उपाय अर्थात तो ज्ञान योग उपाय कर्मयोग ज्ञान योग क्या है नैषकर्म लक्षण ज्ञान योग नैष्कर्म लक्षणम यूपे निष्क्रिय आत्मभागन अवस्थान जी ज्ञान योग यही ज्ञान योग का उपाय कर्म कर्म कर्मयोग कर्मयोग ज्ञान योग यहाँ श्रुत्य में कहा गया यह प्रतिपादना यहां भी गीता में कैसे श्रुति में कैसे गीता में चयन करते ठीक है स्रौतम उपाय उपेत्व तो प्रतिपादन प्रकटयती श्रुति में श्रोतो भव स्रौतम श्रुति में जो उपाय उपेत्व प्रतिपादन उपाय रहेगा कर्मयोग में उपेयत्व ज्ञान योग में उसका प्रतिपादन श्रुति में किया गया उसका प्रकट स्पष्टीकरण करते भाषा में श्रुतो तावत प्रकृत से आत्मलोक से वेद्य वेदनोपाय आत्मा लोकात्मलोक आत्मस्वरूप लोका। आत्म लोक प्रकृत जो आत्मस्वरूप वैद्य है ज्ञ ब्रह्म ब्रह्म ही आत्मलोक वेद्य हो ही तत्वरूपक्ष है ये ज्ञान निष्ठा है ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति गौण ज्ञान तो है मुख्य ज्ञान तो ब्रमे ब्रह्मकार बुद्धि से अज्ञान और ब्रह्म रूप ही स्वयं प्रकाश मान उसका उपाय ज्ञान का उपाय बताया ब्रहेतम वेदानुवचन ब्राह्मणी सन्ती यज्ञ नम एतम जो आत्मलोक है वेद्युवचन वेद से अनुवचन अनुवचने पश्चात उच्चारण गुरु उच्चारण के बाद अनुचारण अध्ययन गुरु मुख से वेद का अध्ययन गुरुकुल भास्कर के वेदाध्ययन वेदा करते यह साधन है ज्ञान का ब्राह्मण ब्रह्म जो ज्ञान चाहते ब्रह्म ज्ञान चाहने वाले विविध संति वेदित वेदान वचन यज्ञ दान तृतीय व्य सूति प्रमाण से ज्ञान का साधन है वेदानुवचन यज्ञ दान तपसु इसके द्वारा कर्म युग से ज्ञान यज्ञ दान तत्व वेदाध्यन जितने कर्म हे सब ज्ञान योगन वेदन है, है ज्ञान उसका साधन है वेदावचन यज्ञ दान तप ये प्रमाण सर्वत्र देते ज्ञान का साधन यज्ञ दान तप है ये प्रतिपादित श्रुति में यू गीता कर्म योग से ज्ञान योगम प्रति उपाय तो प्रतिपादन तदिदानी तो उदाहरती अभी अभी सुत्य और अव्यविकास भी कहा गया यहाँ तो गीता शास्त्र में गीता शास्त्र में भी कर्मयोग ज्ञान योग उपाय कर्मयोग में उपायत्व तो उपाय कर्म के उपाय प्रतिपादन किया गया गीता शास्त्र में ये जो अभी कहा था तद इधानी उदाहरण उदाहरण देते में यहन्यासस् महाबाह दुखमाप्त हे महाबाह अयोगत संखम योग के बिना कर्म योग्य बिना संन्यास नष्कर बड़ा कठिन अयोग प्राप्त करना कठिन योगे न कर्म कर संगम त्यक्त आत्मशुद्ध योगी लोग कर, कर्म योगी कर्मोसान करते आत्मशुद्ध है अंतर शुद्धि के लिए संग फलाषा फल इच्छा का त्याग करके कर्तव्य तो फल इच्छा त्याग करम करते अंतगो शुद्धि के लिए तब तो ज्ञान योग होगा यज्ञ दान वो पावना ने इनका त्याग नहीं करना ये मनुष्य नाम बुद्धि विवेका पावना ने पवित्र करने वाले अंतगो शुद्धि करने वाले उसी से ज्ञान योग की प्राप्ति इत्यादि प्रतिपादय यहाँ भी प्रतिपादन करेंगे भगवान ठीक है न कर्मण इत्यादि पूर्वाधम व्याख्या न कर्मणा मनारंभा नष्कर्म पुरुषो ये श्लोक का पूर्वाध की व्याख्या हुई उत्तरार्धम व्याख्या उत्तरार्ध नच चादेव सिद्धिम समीग उसका व्याख्यान करने के लिए पहले शंका करते भाष्य में नूतेभ्यो दत्ता नैष्कर्म आचरते इत्यादि कर्तव्य कर्म संन्यास आदि भी नषकरण प्राप्ति दर्श थी जो संन्यास लेता है सबको सर्वभूतों को, को अभय प्रदान करेगी अभय सर्वभूतेभ्यः मत संन्यास लेते समय ये मंत्र करेगी आह्वान करता है सर्वभूतों के मेरे से अभय भय किसको नहीं हो इसे संन्यासी को चलते समय भी पशु पक्षी आदि इसे जोर से नहीं चले डर के उड़ जाए भागे पशु पशु पक्षी इसे होकर के अपने रास्ता बदल के चले उनको भय नहीं हो सबसे अभय प्राप्त हो कोई भय नहीं करे अभयम सर्वभत दत्ता नष्कर्म आचरित नष्कर्म अनुष्ठान करे ज्ञान स्वरूप अवस्थान हो ज्ञान अनुष्ठा करे इत्यादि कर्तव्य कर्म संन्यासा यहाँ संन्यास का विधान किया गया ऐसे करके सन्यास लिये तय कर दे कर्म संन्यास से भी नष्कर्म प्राप्ति तो दस दिशु वाक्य प्रमाण है तो निष्कर्म हो जाएगा तो फिर नच तो संस दे वो सिद्धि में समझी कर्म कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति होनी चाहिए लोके जो कर्म नंभ है तो निष्कर्म प्रसिद्ध करम और लोके में भी प्रसिद्ध है जो कुछ नहीं करता है कहते निष्कर्मा है इसे कहते कुछ नहीं करता है अनुष्कर्मा बैठा है तो कर्म नहीं करने से नष्कर्म हो जाता है कुछ नहीं किया नष्कर्म और कुछ करते थे नाम ना कुछ नहीं करेंगे निष्कर्म बहुत साधी सोचते हैं न कुछ नहीं करेगी वैसा ज्ञान निष्ठा करेंगे बढ़ जाते हैं निष्ठा तो ज्ञान निष्ठा कठिन है बाह्य कर्म नहीं होगा शास्त्रीय कर्म नहीं होगा फिर निश्चित चिंता निश्चित कर्म होगा ये कर्म त्याग कर देने वाला नस्कर्म नहीं होता है प्रसिद्ध तरह पूर्व शंका करता है अतच्च नष्कर्मार्थ में कि कर्म आरम्भ है न जो नष्कर्म चाहता है कर्म क्यों करेगा यहाँ भी क्या करे नष्कर्म को प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग करना चाहिए कर्मयोग होता उपाय उसके बिना कर्मयोग उपाय के बिना साध्य ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा अब जो नष्कर्म चाहता है उसको कर्म क्या करने चाहिए? कर्म कर्म करना चाहिए किम कर्म आ रहा है मैडम क्या जरूर तो अज्ञान से बहुत लोग ऐसे कहते कितने दिन देखे हमें चाहिए क्या करना है तो हमको निष्ठा चाहिए हमको ज्ञान चाहिए मुख्य चाहिए किन्तु ज्ञान निष्ठा होना सरल नहीं किम कर्मार प्राप्त अतः इसलिए भगवान कहते न स्व संस न देव सिद्धि में समझ गए ऐसे संन्यास न्याग कर देने ज्ञान योग को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है ना नन्यास न देव आत्म कर्म परित्याग मात्रा देव ज्ञान रहता इधर ज्ञान नहीं सवणन करके ज्ञान साहब कुछ समझा नहीं कर्म त्याग कर दिया इतने मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर लेगा सिद्धि क्या है नष्कर्म लक्षण नष्कर्म लक्षणम यहा यही सिद्धि है कोई चमत्कार दिखा देना वो सिद्धि नहीं है ये सिद्धि नष्कर्म लक्षण ज्ञान युग नहीं निष्ठान नष्कर्म लक्षण क्या है कुछ नहीं करके दानतुर् नहीं करे स्नान नहीं करे ख्याल राजा ये नष्कर्म नहीं कुछ हो गया मूर्ख नहीं चलो हो गया ये परंपरा चलती है हो गया अपना ज्ञान हो गया अभी स्नान तु नहीं करेंगे स्नान नहीं करेंगे और सो भ्रम ऐसे कह करके वो नहीं है नष्कर ज्ञान एवं निष्ठान निष्ठा होनी चाहिए निरा स्थिति सामाजिक का प्राप्त होती ऐसे न समझिक न नहीं आई निष्ठान समुद्रिक क्योंकि पहले आया नी उसका अर्थ न प्राप्त होती जो भारत ना, ना के बताने के लिए। इतने केवल त्याग कर देने वे ज्ञान क्यों ना नष्कर्म निष्ठा को प्राप्त नहीं करता है पहले कर्म उपासना करे के अंत कौन शुद्ध हो उसके बाद जिज्ञासा है वैराग्य है तो वेदांता आदि श्रवन करके ऐसा अभ्यास करे तब अनुस्करण प्राप्त होता है ठीक है मैं आदि शब्द शब्द न शांतो दान्तोपरत शिक्षु ये करके सब छोड़ करके आत्म को प्राप्त करे संन्यास युवादि होता है शुद्ध सत्ता इत्यादि का आ गया विधान के आ गया शुद्ध होने पर ज्ञान है तथा वो लोक प्रसिद्धि मनु कोई पूर्व पीछे कहता है लोके में प्रसिद्ध है कुछ कर्म नहीं करता तो निष्कर्म सब कहते प्रसिद्ध धर्म क्या यथो तो यथो तो निवर्तो तो विमुचते निवर्तना सर्वत् नवे दुख अनुभवी इत्यादि दर्शन ये प्रसिद्ध क्या है ये सिद्धांत है यथो तो यथ तो निवर्त जिससे निवृत्त हो गया उसे मुक्त हो गया इसे सबसे निवृत्त हो जाए तो दुख नहीं निवृतनादी सर्वत सब से निवृत्त हो जाए ना दुखम अनु अनुप्रमाणित अनुप्रमाणु नहीं प्राप्त करता है तो सबसे निवृत्त होना निवृत्ति होने के लिए भी ज्ञान निष्ठा ज्ञान अभ्यास करने से निवृत्ति केवल स्वर्व बाह्य त्याग कर देने वात से निवृत्ति नहीं होती लौकिक अवैध प्रसिद्धि व्याम सिद्ध अर्थ है लोक में वैद्य में भी प्रसिद्ध होने से अतच्च निष्कर्मा के कर्म क्या करना जरूरत है इसका उत्तर उत्तर उत्तरार ये उत्तरार्धारे के संबल उत्तर उसे उत्तरार से उत्तरार्ध है न सं्यसनाद सिद्धि समाध्या सं केवल कर्म परितग मात्राध ज्ञान नहीं कर्म त्याग कर दे इतने मात्र से ज्ञान एवं नहीं तदव स्पष्ट परित्याग मात्रा देव उत्तम एवं नये अनुकृष क्रियापद में संगतिम दशी जो ना भी न पद है उसका अनुकर्षण करके क्रियापद समाधि के साथ न प्राप्त होती सन्यास निष्कर्मी को प्राप्त नहीं करता है कर्म क्या कर देने मात्र से ज्ञान से ठीक है मैं आगे इसलो को बोलो न कर्म अर्थे भुगुत्तम हेतु उत्तर श्लोकम उत्थापित अभी कर्म के अनुष्ठान से नष्ट को प्राप्त नहीं करता है ज्ञान के बिना केवल कर्म परित्याग कर देने वास्तव से ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है ये जो कहा गया है इसे अर्थ में बुभुत शम हेतु बुद्धम हे इष्टम हेतु सबको ये जानना चाहते सब क्या कारण है कर्म त्याग करने पर क्यों नष्कर्मी नहीं होगा से क्या संन्यासान प्राप्त क्यों नहीं करेगा ये जो बुद्धम इष्ट हेतु है उसको कहने के लिए आगे श्लोक आरम्भ करते हैं भाष्य में अस्मात्न कारणाद कर्म संन्यास मात्रा देव ज्ञान रहता तो में कहा गया न तो संन्यास देव कर्म त्याग मत से ज्ञान रहित तो से सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है सिद्धि का कर्म नष्कर्म लक्षण पुरुष नदि गति हेतु आकांक्षा हेतु की आकांक्षा होती जिज्ञास कर्म संन्यास से ही संदिव एव का ज्ञान रहता है केवल कर्म त्याग से नष्कर्म लक्षण सिद्धि नष्कर्म लक्षण स्वरूप उसको प्राप्त नहीं करता है किसी में हेतु की आकांक्षा आने पर आगे सुबह शिका में कृष्ण न कर्म संदेव संदेव सन्या सिद्धि में अधिक चित तो सम कर्म संन्यासनाद सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं करता है कदाचित क्षण कसनाथ श्लोक कर्मकृते कर्मकृते नई कशि क्षण क्षण जाति कर्म कृत जाये शवश कर्म कार्य कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गु क्षण कश्चित क्षणमपि जातो अकर्मक तिष्ठति थि, नहीं तिष्ठति थि। कोई भी एक थि, थि, क्षण जातु भी जातुगत कदाचित् अकर्मकृत तिष्ठति नहीं तिष्ठति जात काहि कश्चित् कोई भी एक क्षण भी क्षणमपि जातुगत कदाचित् कृकर्म अकर्मकृत नहीं तिष्ट कर्म नहीं करके अकर्मकृत होकर के रह जाता है क्षण भी ये नहीं अज्ञानी कोई भी रह। नहीं रह सकता है वीत कर्म नहीं करेगा तो कर्म करेगा सारे कर्म नहीं करेगा तो मनुष्य चिंतन करेगा क्षण भी एक क्षण भी जातु कदाचित अकर्मकृत नहीं तिष्ट कार्य ते अवस कर्म सर्व सर्व अवसर्म का अवसर करे कर्म में प्रवृत्त जाता है किसके द्वारा प्रकृति जी गुण ही प्रकृति के गुण सत्तर जो तीन गुणों के द्वारा अवसर के गुण उसको प्रजित करते कर्म अवसर कर्म कार्य करते नहीं अस्मात क्षण का आलम एक अस्मा क्यूँकी पूर्व श्लोक में हेतु है न उसके तो नहीं क्योंकि क्षण जातु का पहला गया कहीं कहीं कोई भी किसी समय अकर्मकृत होकर के एक क्षण भी नहीं दसता है ठीक है नहीं कदाचित क्षण मात्र न कचिथ अकर्मकृत ठती हेतु जाचती कदाचित कभी भी एक क्षण भी कोई भी न कषित अकर्मकृत अकर्मकृत नहीं रहता है ये जो कहा इसमें हेतुत्व न हेतु रूप से उत्तरार्थ श्लोक के उत्तरार्थ की व्याख्या न करते कस्मात्न उसका है कार्यति, कार्य प्रवर्तियते पाठक है कार्य थे प्रवर्त्यस्मात अवस है व कर्म सर्व प्राणी प्रकृति जयी प्रकृति तो जाति सत्योजमो भी गुण अवसर एवं सर्व कार्य थे प्रवृत थे गुणों सब को प्रवृत्त कराता है गुणों से सब प्रभु होते हैं कार्य कराए जाते हैं अवसर है वो कर्म अवसर करके अपने मध्य नहीं गुण उनको वश में करके सर्व प्राणी सब किसके द्वारा कराया जाते प्रकृति जय ही प्रकृति जै कहते प्रकृति तो जाति सत्तरोजस्तम भी गुण यही प्रकृति से तीनों गुणों से ही प्रेरित होकर के अवसोग कर्म कराया जाता है कौन अज्ञान वाक्य से अज्ञानी टीका में सर्व शब्दार्थ ज्ञान बानवी गुण ही अवशासन कर्म कार्य थे सर्व कह से ज्ञानी भी गुणों से अवसोग कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा तब तसे ज्ञान व्यायास वचन मानवकाशन यदि सब अवसोग कर्म में प्रेरित होंगे गुणों के द्वारा तो ज्ञानी के लिए संन्यास विधान कथन का कोई अवकाश नहीं रहेगा ऐसा संक्राहते नहीं सब नहीं अज्ञात वाक्य से अज्ञान ज्ञान नहीं तो अवश्य होकर कर्म करेगा ही अज्ञानी कवि है क्षण भी कर्म क्यों ना नहीं दर्शाता है तम एवं वाक्य शेषम वाक्य शेष अवस्टम में न स्पष्ट जो वाक्य शेष दिया अज्ञात वाक्य शेषा उसका भी स्पष्टीकरण करते अन्य वाक्य के अवश्य करके ये तो वक्ष क्योंकि आगे कहेंगे गुणे भी वो न विचार लेते ज्ञानी के लिए कहेंगे ज्ञानी तो इसलिए यहाँ अज्ञानी के लिए कहा गया क्यूँकी आगे यो जो स्पष्ट कहे गुण ही न विचार लेते जो गुण से विचालिता नहीं होता है ज्ञानी इसलिए यहाँ गुण के द्वारा प्रेरित होकर कर्म करता है कौन करेगा अज्ञानी ही इसलिए अज्ञा वाक्य से लड़ना पड़ेगा आत्मज्ञान वह गुण ही अविचाल्यतया गुणातीत वचनात् अज्ञा से वत्वादि गुण इच्छा भेद न कार्य करण अशक्त्य अजीत कार्यक्रम संघात से क्रिया से प्रवर्तमान आत्मज्ञान हो तो ज्ञान हो गया गुण ही अविचार लेता गुण से विचालता नहीं होता है गुण नीचार लेते गुणातीत वचना गुणातीत तो तो हो जाता है ज्ञानी अज्ञात से सत्वादि गुण ही इच्छा वेदन जो अज्ञानी है सत्वादि गुण ही सत्व रीन गुण उनके द्वारा इच्छा विशेष सत्व गुण से सात इच्छा रजुगुण राज्य से प्रवृति आदि तमगुण से निद्रा आदि विभिन्न इच्छा विशेष से कार्यक्रम संघात प्रवर्तुम असक्त्य कार्यक्रम संघात प्रवृत्ति के लिए असमर्थन नहीं होगा अजित कार्यक्रम संघात अपनी इच्छा से प्रवृत्ता नहीं कर सकता है जित कार्यक्रम संगा तो जीत नहीं सकता है फिर कुछ ना कहीं प्रवृत्व होगा क्रियासु प्रवर्तमान फिर कर्म में प्रवृत्व हो जाएगा जो ऐसे अज्ञानी है अपने अध्ययन में वही कार्य करने कर तो अपने इच्छा से प्रवृत्ति नहीं कर सकता है किन्तु कर्म गुण गुण सतोरम के द्वारा कर्म में प्रवृत्ति हुई, ज्ञान योग नित्या उत्तर न्यायालय वाक्य शेष उपति यहाँ सर्वशब्द कहने पर भी सब अज्ञानी अज्ञानी वाक्य शेष ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा उसके लिए हेतु दिया क्यूँकी आगे कहीं घूमे भी हो न विचार भगवान कहेंगे और दूसरा भी है ज्ञान योगन संख्या न योगन योगी नाम इसके द्वारा भी उत्तम न्याय वाक्य से हो जाएगा भाष्य में संख्या न पृथक करनाथ अज्ञान कर्मयोगन ज्ञान ज्ञान योग ने संख्या न कर्मयोगन योगी न फिर अभ्याज संख्यो का पृथकर्ण कर दिया उनका तो ज्ञान निष्ठा और कर्मयोग तो अज्ञान अज्ञानियों के लिए कर्मयोग अज्ञानियों के लिए ठीक है ज्ञानी नाम गुण प्रयुक्त चलन अभावी स्वाभाविक चलन बलात् कर्मयोग भविष्य इतना संख्या है ज्ञानी का गुण के द्वारा सत्तर जो तम तीन गुण गुणाती तो होगी गुना, गुण के कारण प्रयुक्त होकर चलन नहीं हो क्यों स्वाभाविक चलन तो हो जाएगा उसके कारण कर्मयोग करेगा ऐसा संक्रमण से कहते ज्ञानी नाम तो गुण ही अविचाल्य मान नाम स्वतः गुण से भी जो चालीय मारा नहीं होते विचारित नहीं होते सतत निष्कर्म ब्रह्म रूप से अवस्थान करते हैं स्वरूप से चलन ही नहीं, नहीं। चलन तो गुणों के द्वारा ही गुणों से विचलित नहीं होने पर स्वतः उपाधि के बिना निरुपाधि के स्वरूप अवस्थान शुद्ध स्वरूप चलन नहीं कर्म ही नहीं सकता है ठीक है प्रत्येगात्म ने सारसिक चलन असंभव प्रागुत्तम न्याय स्मारे थी प्रत्येक आत्मा में स्वाभाविक चलन नहीं सारसी सारसिक स्वाभाविक चलन नहीं चलन का अभाव में पहले कहाख्या वेद अविनाशी नृत्य अजम कथन सपुर सपाथ कौन घाते है न करता है न कराता है कुछ नहीं कर सकता है अविनाशी ज्ञान ज्ञान के लिए स्वतः क्रिया चलना है भगवान आगे संख्या कहते आत्मज्ञानी कर्म नहीं करिया। तो आत्मज्ञाव अनात्मज्ञ सा पिता ही कर्मा करो तो न प्रत्य आत्मज्ञानी कर्म नहीं करता तो कोई उसको पाप नहीं लगता है तो अज्ञान भी कर्म नहीं करता है कोई प्रतिभा नहीं होगा नहीं कर्मा कर न प्रतिभा कर्मा कर प्रतिभा पाप नहीं होगा श्रिय संघ समर्थ से मूर्ख से संयास संभवत इंद्र संघा तो नियम नहीं कर पाता है तो फिर मूर्ख भी संन्यास लेकर सर सोचो जिनज मूर्ख से संयास संभव इतिहास यू त्म्ञोदित कर्म नार्भते यदि तदसतव जो ज्ञान कर्म आरंभ नहीं करेगा नहीं करता है तदसत तो नहीं है ठीक तस्य तोदित करण तत्शबदेन पराम तदसत तद असत तत्म क्या है कर्ण कर्म नहीं करेगा ये असत है नहीं क्यों मिथ्याचार्वादित भाव ये झूठा है इसके लिए आगे कहते मिथ्याचारैस हैचर तो कर्मेन्द्रिया संयम्य आस्ते मनस स्म इंद्रिया मूढ़िया मिथ्याचार उच्य कर्मेन्द्रिया संयम्य इंद्रियान मनसम आस्ते स विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उचित है यह कर्मेन्द्री स्वयं कर्मेन्द्रिया कर का स्वयं करके कुछ करता नहीं किन्तु इंद्रिया मनुष्य स्मरण आते इंद्रिया के विषय को मन से चिंतन कर करके बैठा है बाहर नहीं जाता है बैठ कर के अब वही चिंतन करता रहता है आत्मा आत्मा अंत करना मोहग्रस्त विमूढ़ अंत करना सब मिथ्याचार उसको मिथ्याचार मिथ्याचरण करने वाले पापाचार पाप करने वाले पापी बाहर कुछ नहीं करता मन से चिंतन करता रहता है अज्ञानी से नहीं रह सकता है सब किया बिना बाहर चेष्टा नहीं करेगा तो मन से ही सुचता रहेगा भाष्य में कर्मेंद्रिया कर्मेंद्र को नौता दिन संयम्य संयम के संत्य व्यापार नहीं करेगी ये आस्थे का तिथिष्ठति मनुषा स्मरण स्मरण का चिंतन चिंतन करता हुआ क्या चिंतन करेगा इंदिरा इंद्रिय के विषय को विषय रूप सुगन दस प्रसाद सब विषय का ज्ञान ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र विषय चिंतन करता है विमूढ़ आत्मा यश्य भाष आत्मा का अंत करण विमूढ़ा अंत करण हो मिथ्याचार हो मिथ्या है मिथ्याचार है पापाचार सोचे उसको पापाचार पापी करते हैं कर्मेंद्रिया श्लोक हव्य श्लोक बोलो मनोचारेखा अनात्म से चोदित अकुतो जागृत विषयांतरदर्शन द्रव्याण मिथ्याचारे प्रत्याम विहीतम अन्तिषत फलास विकल से सदाचार वैशिष्ट आचस्ते अनात्म्ञ आत्मज्ञान साक्षात्कार नहीं है चोदितकूबत अभी कर्म जो नहीं करता है जागता है जागता सो गया तो कुछ नहीं करता है सोश देवता में तो जागृता है विहित कर्म नहीं करता है तो विषयांतर अंतर हो गया विषय चिंतन करना अवश्य भागी ठीक है कैसे हो गया तो तो मिथ्याचारण तो हो गया स्वस्थ हो गया अभी सप्तम है जागृता है वित तो कर्म नहीं करेगी तो विषयांतर दर्शन ध्रव्याद तो विषयांतर मतलब जो विहित तो है विषय उसका तो चिंता नहीं करेगा निशीध चिंतन करेगा ध्रव्याद अवश्य मिथ्याचार तो मिथ्याचार कहा मिथ्याचारत्यवाहित तो मुक्त तो पाप करेगा पाप होगा विहितम अनुदिष्ट किंतु उससे विलक्षण जो विहित तो कर्म अनुसार करता है तसे वो फलाभिलाष विकलश हत तो कर्म करने वाले यदि फल इच्छा रहित हो गया तो सदाचार हो गया जब विहित तो कर्म नहीं करके जागता है अज्ञानी तो अवश्य ही निषिद्ध चिंतन करेगा मिथ्याचार है पापी है और यदि वीत कर्म करता है फल इच्छा रहित के और सदाचार है क्या सदाचार होता कर्म करने वाले वैशिष्ट अच्छे वैशिष्ट कहते विशिष्ट है विशेष कहते भगवान यस्ते मनसा मनसा नियम आ रते अर्जुन कर्मेन्द्रि कर्मयोग्रि कर्मयोग मशक् निय। विशेष्यक्तिया मनसा नियम्य विशिष्यते यस्तु मनसा इंद्रिया कर्मयोग आरभ सेजुन स विशिष्यस्त मनसाइंद्रिया निंद्रि बाहेन्द्रिओ मन से कर्मेन्द्र सन् कर्मयोग आरभते स विशेष इंद्रियों को तो बाह्य को मन से नियमन करता है नियमन करके कर्म इंद्रियों से बाहर के द्वारा कर्म योगम आरभ थे कर्म करता है कैसे करता है असक्त फल में अनासक्त होकर के कर्म योग करता है भीत कर्म करता है इंद्रियों को नियमन करके मन से भीत कर्म कर्म इंद्रियो से करता है फल इच्छा रहते होकर के सब वही ज्ञान को प्राप्त करता है अंतगण शुद्धि के द्वारा दूसरा पाप को प्राप्त प्राप्त करता है मिथ्याचार ये सदाचार है ये दोनों में भेद है आश्चर्य एक ही कर, कर्म एक है कर्मेन्द्रिय को निग्रह करता है और ज्ञानेन्द्र से व्यापार करता है पुरुषार्थ शून्य होता है कर्मेन्द्रिया को रुख देता है मन से चिंतन करता है पाप आचार का भ्रष्ट होता है पुरुषार्थ से और एक मन के द्वारा ज्ञान इंद्र को निग्रह करके ज्ञानेन्द्र को व्यापार नहीं करता है कर्म इंद्रियो से कर्म करता है अनाशक्त वो ज्ञान को प्राप्त करेगा पुरुषार्थ गया परम पुरुषार्थ को प्राप्त करेगा उसे कितने भेद हो गया गुण का भी वैपरीत्य हो गया एक तो कर्म इंद्रिय छोड़ कर मन का चिंतन करता है अरे एक मन के द्वारा इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों को नियमन करेगी कर्म इंद्रियो से व्यापार करता है फल चाहित होकर और परम पुरुषार्थ प्राप्त करता है इसलिए विशेष यस्तु अनुतिष्ठतो टीका करता है कर्म त्यज वैशिष्यम अक्षर योजना स्पष्ट अनुष्ठानकर्ता हैजत वैशिष्ट्य वितमत ष्यता करने वाले में वैशिष्ट किसके अभेशा मूर्खात कर्म त्य मूर्ख तो ज्ञान नहीं वा कर्म त्याग करने वाले से विहितम वितिषत वैशिष्ट कर्म त्याग करने वाले मूर्ख के अभी अनुष्ठान करने वाले में वैशिष्ट हे विषत वैशिष्ट अनुस मूर्खात काम त्यजत मूर्खात जो ज्ञानी कर्म त्याग करता है उसकी अपेक्षा विहित तो कर्म करने वाले विशिष्ट यह अक्षर योजना स्पष्ट श्लोकाक्षर श्लोक का अन्यता करके भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते पुनः कर्मणि ने तो अज्ञान कर्म में अधिकारी अज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है बुद्धि इंद्रिया मनुषा नियम्य कर्म इंद्र से व्यापार करेगा तो मन के द्वारा किसको नियमन करेगा ज्ञानेन्द्रिय को बुद्धिन्द्री मनुषा नियम आरभ है अर्जुन कर्मेन्द्री कर्मेन्द्रिय कर्म आरम्भ करता है वह पानी पा, पानी आदि भी कर्म आरम्भ करता है मन के द्वारा ज्ञान इंद्रिय करो करके किम आरभ होते कर्मयोगम कर्मयोग आरम्भ करता है अशक्त सन फला संधि उसके बाद पाठ अशक्त सन के आगे फलाभिंधि वर्जित उसका अर्थ अशक्त तो सन अशक्त का अर्थ फर्जित फि फल अभिंधि इच्छा फल इच्छा रहित वर्जित फलाभिंधि वर्जित स है किसके इतरस्मार्थ अन्य के अभेश पुरुषों के जिसमें का जो कर्म इंद्रियों को रोक लेता है और ज्ञानेन्द्र से विचार करता है विषय को चिंतन करता है मन से चिंतन करता है मिथ्याचार उसके अभिषेय ये विशेष है से जो मनु के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय को रोक करके कर्मेन्द्र से कर्म करता है फल इच्छा रहित तो होकर के so, विशेष इतर स्मार्थ का मिथ्याचार मिथ्याचारे पहले उससे विशेष है आगे टीका में कर्मानुष्ठाई नैशिष्ट उपदिष्ट अनुद्य कर्मानुष्ठाई न कर्म अनुतिष्ठती कर्मानुष्ठाई सब जाय तो हो जाएगा आ तो युग चाह युग हो गया कर्मानुष्ठायन न कर्मानुष्ठान करना जिसका स्वभावी स्वभावती कर्म फल इच्छा रहित होकर युवक कर्म करता है सिस्टम उपदिष्टम वो विशिष्ट है मिथ्याचार के अभिषेक कर्म नहीं करने की अभिचय कर्म त्याग करने वाले की विषय उपदिष्टम उपदेश किया गया उसका अनुवाद करके अनुदेव तद अनुष्ठान अधिकृत न कर्तव्य निगम है इसे क्या निगमन सिद्ध हुआ तद अनुष्ठान कर्म अनुष्ठान अधिकृत न कर्तव्य जो अधिकारी जिस कर्म के लिए वो अवश्य करना चाहिए ये निगम करते वासी अतः इसलिए क्या करना चाहिए भगवान उपदेश करते नियतम कुरु कर्म ओम कर्म कर्म ज्या कर्मण शरीर यात्रा पिछते शरीर प्रसिद्धेद कर्मण्डा शरीरअत्र प्रसिद्त विधकर्म अवश्य अनुसार कर्म ज्याण तो कर्म त्याग कर्म, कर्म प्रशस्तरे त्या वैशिष्येस्में सर्व यात्रा की न फसीदा कर्मण कर्म के बिना सर्व यात्रा भी सिद्धा नहीं होगी इसलिए निश्चित भी तो कर्म ही करो ये कहा गया जो मिथ्याचार के लिए जो कर्म त्याग करते हैं संन्यास ले लेते हैं तो उनके लिए वेदांत सवर्ण प्रणज आदि कुछ विधान उसे यदि नहीं करते हैं तो भी पतित होता है तव तो पदार्थ विवेकाय संसर्व कर्मणाम इसमें मधुसूद व्याख्या में तम पदार्थ विवेकाय संसकर्मण सुत्य विहित यस्म त्यागी पति तो भवे संसकर्मा संसुत्या विहित किसके लिए तव पदार्थ विवेकाय तत्मस् में तम पद के अर्थ का विवेक करना तुम पदार्थ में कहते समय देश लेकर पूरा सर्वधान होता है उसके लेकर चैतन्य के उसका विवेक करके वाच्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण करना में वाच्यार्थ नहीं लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य कुटस्थ ये विचार विवेक करना बार बार सवर्ण मनन करके तुम पदार्थ में निश्चय विपरीत होकर के तुम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय करना तब तक सवर्ण मनोन अधिक करते रहे तो हम पदार्थ विवेक आए, इसके लिए ही संन्यासी विधान किया गया सन्यास विधान नहीं किया आलस्य होकर सब कर्म करने जिन चलो छोड़कर बैठ कर कहा नहीं तो हम पदार्थ विवेक करने के लिए सन्यासर्वकर्म नीत हुई स्मार्थ श्रुति करता है तथ त्यागी जो नहीं करता है पति तो भवे तो पति तो हो जाएगा नएगा इसलिए सन्यास लेने वास्ते बहुत लोग मतलब सन्यास ले लिया मतलब हो गया मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं उसके लिए विधा अन्य कर्म नहीं करेगा किंतु संपदा तो से दीवे के लिए बुद्धि के द्वारा श्रवण मन दिदासन बार बार करना ही करना है और यदि नहीं करता तो मिथ्याचाराती है टीका में उत्तम एवं